dit fix No तेरा जिंदगी को लेकर डिसीजन एकदम सही है तेरी मेहनत के दम पे तुझे एग्जाम में फेल करने वाला कोई नहीं है तू डरना मत लोग तुम्हें कहेंगे कि यार तूने इतना बड़ा सपना सोच ही कैसे लिया लोग तुम्हें कहेंगे कि यार जो ओपन जैसो के बस की बात नहीं है वो तुमने ठान ही कैसे लिया उनको कहना है कहने देना उनको खुद को डर लगता है लगने देना कुछ भी सुनकर तू अपनी राहें बदलना मत लोग कुछ भी कहे लेकिन तू डरना मत सपना सिर्फ सोचते रहने वालों के लिए बड़ा होता है जिनकी सांसों में सपना बस जाए उनके लिए वो एक डेली रूटीन के जैसा होता है जैसे उठना ब्रश करना और फ्रेश होना तू अपने इस रूटीन को तोड़ना मत लोग कुछ भी कहे तू डरना मत लोग लो सच में कितना डराते हैं यार कि ये तुझसे नहीं होगा चाहे तू कर ले 100 बार इस सब्जेक्ट में तो बहुत ही स्टूडेंट है हम मिडिल क्लास वालों की तो किस्मत ही एब्सेंटर लोग खुद का डर तुम पे निकालेंगे अपनी असफलता की भड़ास तुम पर निकालेंगे एनर्जी वेस्ट हो जाएगी इसलिए तो उनसे लड़ना मत सुनना हो तो सुन लेना लेकिन डरना मत लोग कितना डराते हैं हर दिन कल चीज की बुराई करते हैं कि अगर तेरी जॉब नहीं लगी तो फिर क्या करेगा तुझे तो सरकारी मिलेगी नहीं इसलिए तू प्राइवेट करेगा एक नाजुक स्माइल से बोल देना उनको कि यार बस करो नौकरी और ट्रेंड आती जाती रहती है थोड़ा वेट तो करो तू अपने सपनों का जॉब करना चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो या खुद का हो तू लोगों की बातों से मत डरना चाहे वो तेरे दोस्त हो रिश्तेदार हो या दुश्मन हो बस गलत कोई धंधा करना मत लोग कुछ भी कहे तू डरना मत आज निकल गई कोई नौकरी हाथ से तो क्या हो गया देख चांद भी तो कल आधा था आज पूरा सोच करिए कि चांद कभी पूरा ना होगा तो रोना मत लोग कुछ भी कहे लेकिन तू डरना मत अब बात यह है कि डराने वाले लोगों का क्या किया जाए छोड़ दिया जाए या उनको फोड़ दिया जाए मेरा अगर कहना मानो तो डराने वाले लोगों से दूरी बना ली जाए अगर उनके साथ में रहना तुम्हारी मजबूरी है तो एक कान से सुन के दूसरे से निकल जाए ऐसा स्वभाव बना लिया जाए अगर फिर भी उनको सुनते रहना तुम्हारी महामजबूरी है तो उनकी बातों को चाहो से सुनने से अपने आप को मत उनको बोलता हुआ देख के तू सकपकाना मत याद रख इतना कि वो अपनी लिमिट बता रहे हैं देखते रहना इतना कि वो खुद कितना डर रहे हैं लोगों का काम है कहना तू सुन के फील करना मत चाहे कुछ भी हो जाए तू डरना मत वो तुम्हें डरा डरा के उनकी खुद की लिमिट तुम पर थोपने की कोशिश करेंगे तू मन में स्माइल करते हुए सुनते रहना लेकिन डरना मत बचपन से ही हम डर के माहौल में बड़े होते हैं ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा वैसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा ओए सुन इतना तो ना तुझे भी सेंस है कि कौन सा काम सही है और कौन सा नॉनसेंस है नॉनसेंस को करना मत और no te deixes el primer. No te deixes el primer. No te deixes Hind Vande Matram! Zidfix.